रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक चौतालीसवा भाग शांति स्वरूप भटनागर अठारह से 1955 तक मैं डॉक्टर भटनागर के बारे में यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर वे ना होते तो हमें इतनी अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं देखने को नहीं मिलती श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी से कहा गया शांति स्वरूप भटनागर ने होमी भावा महालनोबिस और विक्रम साराभाई के साथ मिलकर स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक अधो संरचनाओ के निर्माण का बुनियादी काम किया एक विलक्षण वैज्ञानिक होने के साथ साथ भटनागर ने ऐसी संस्थाओं को स्थापित किया जिनसे भारत में विज्ञान का विकास हुआ उन्होंने दिखाया कि समाज के लिए विज्ञान तभी सार्थक हो सकता है जब वैज्ञानिक उसका उपयोग लोगों की व्यावहारिक समस्याएं हल करने के लिए करें। भटनागर का जन्म 21 फरवरी अठारह को भेड़ा नामक स्थान पर हुआ जो अब पाकिस्तान के शाहपुर जिले में स्थित है उनके पिता प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी तथा स्थानीय हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे दुर्भाग्यवश जब शांति स्वरूप केवल आठ माह के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया इससे उनके परिवार को घोर आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा शांति स्वरूप का लालन पालन उनके नाना लाल ने किया, जो रुड़की के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे और जाने माने इंजीनियर थे बचपन से ही शांति स्वरूप की विज्ञान में रुचि जगी, वे दिन भर यात्रिक खिलौनों को जोड़ते तोड़ते और अपने नाना के अवजारण से खेलते यहीं पर उनका परिचय उत्कृष्ट उर्दू शायरी और साहित्य से भी हुआ शांति स्वरूप की प्रारंभिक शिक्षा एक निजी मकतब में हुई 1907 तक उनकी पढ़ाई एवी हाई स्कूल सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में हुई फिर एक रिश्तेदार की सिफारिश पर वे लाहौर चले गए और वहां वहा हाई स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखी यहां उर्दू और विज्ञान दोनों विषयों में उन्होंने श्रेष्ठता हासिल की सत्रह साल की उम्र में उन्होंने विज्ञान पर अपना पहला शोध पत्र लिखा जो इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले अखबार में छपा इसमें उन्होंने शीरे यानी गुड रस और कार्बन युक्त पदार्थ को दाब में गर्म कर बैटरीया में लगने वाले कार्बन छेड यानी इलेक्ट्रोड बनाने की वैकल्पिक विधि बताई थी